आइए सुने कार्यक्रम हवा महल आज के हवा महल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पुष्पा के लिखी झलकी शुद्ध भंडार निर्देशक हैं कमल दत्त हम्म अखबार अरे अखबार में कितनी बढ़िया खबर है सुबह सुबह है, है एक दुकानदार मिलावट करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया पांच साल की सजा आया ना मजा लता मैंने कहा लता क्यों क्या बात है क्या सुबह सुबह गर्मा गर्म एक कप चाय मिल सकती है क्यों नहीं क्यों नहीं लेकिन इस तरह से नहीं क्यों कभी कोशिश की है ये जानने की कि घर में क्या खत्म हो रहा है अरे भाई ये जिम्मेदारी तो तुम्हारी है चौबीस घंटे में 18 घंटे काम की जिम्मेवारी मेरी और सिर्फ दफ्तर में 8 घंटे की जिम्मेदारी तुम्हारी हु? और 16 घंटे घर में आराम मुझे तो एक घंटा भी आराम का नहीं मिलता जानते हो क्या क्या काम करने पड़ते हैं मुझे ओ, ओ बस बस प्लीज हाँ बोलिए क्या हुक्म है हाँ ये बात हुई ना सुना अच्छा सुनो हुँ? घर में सब चीजें यानी खाने पीने का सारा सामान खत्म है और आ, मैंने हुँ? आज सुबह एक पूरी लिस्ट बनाई है हाँ। और तुम्हें आज बल्कि अभी हाँ। ये अखबार छोड़कर बाजार जाना है अच्छा। और सारा सामान लाना है हाँ। ये लो लिस्ट लो ये है अरे बाप रे ये लिस्ट है, है? दो किलो देसी घी मसाला पांच सौ ग्राम चीनी चार किलो हल्दी पिसी हुई ढाई सौ ग्राम मिर्चें सौ ग्राम चाय की पत्ती ढाई सौ ग्राम काली मिर्चें दो सौ ग्राम है? चावल दो किलो नहाने कपड़े धोने का साबुन अरे बाप रे अरे भाई इतना सामान लगता है मुझे पूरी दुकान उठा कर लानी पड़ेगी अरे सुनो हा? इधर उधर किसी और दुकान पर नहीं चले जाना हमारी कॉलोनी में एक नई दुकान खुली है हाँ। मोहल्ले की सारी औरतें वहाँ से घर का सारा सामान लाई हैं। साफ सुथरा एकदम सस्ता समझे समझ गया बिल्कुल समझ गया देवी जी बिल्कुल समझ गया लेकिन एक बात बता दो, दो किलो देसी घी क्या कम से कम नहीं चल सकता क्यों भाई इतना देसी घी खाना शरीर के लिए ठीक नहीं और वैसे भी क्या तुमने अपने शरीर को ठीक तरह देखा नहीं अरे दिनों दिन चर्बी बढ़ती जा रही तुम्हारे तो शरीर पर क्या कहा यानी मैं मैं मोटी होती जा रही हूं। मैं, क्या? देखो जी मेरे शरीर को इस तरह से नजर नहीं लगाना मैं, मैं, लगता है मैं तुम्हें आके किरकिरी लगती नहीं, नहीं नहीं अभी हम सब सहेलियाँ कल शारदा के घर इकट्ठी हुई थी सबने मेरी इतनी तारीफ की थी तुम्हारी तारीफ की वही किस चीज की मेरे फिक्र की और किसकी और कहा तुम्हारे सुडौल शरीर पर गुलाबी और हरा रंग बहुत अच्छा लगता है सुनो जी हाँ जी ला दो ना मुझे एक जॉर्जेट की हरी साड़ी लेकिन तुमने इस लिस्ट में तो लिखा नहीं छोड़ो मजाक मत करो मजाक भाई मैं क्यों मजाक करूंगा तुमसे लेकिन एक बात सुन लो जरा घर की इनकम का भी ध्यान रखो हाँ हाँ जब अपने दोस्तों की पार्टी देने में खा मख खर्च करते हो तो तुम्हें ये इनकम नजर नहीं आती अच्छा अच्छा अब इतना लंबा लेक्चर मत दो सुनो मेरी लैला एक बड़ा थैला और अलमारी से ध्रुप निकाल कर जल्दी ले आओ अच्छा अच्छा लाती हूँ समझ में नहीं आता ये इतनी लंबी लिस्ट कैसे बन जाती है हाँ। दो सौ ग्राम पापड़ और 200 दो सौ ग्राम बाद रुपए रूपए और ध्यान रखना हाँ। सौदा साफ सुथरा लेना हाँ। और उसी दुकान ऐसी लेना जो मैंने बताई है हाँ हाँ याद है अच्छी तरह याद है क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है जैसे मुझे पता ही ना हो हाँ तो मैं जाता हूँ कहा जा रहे हो रहा है अरे अरे परवीन यार।, यार मैं। <laughs> किधर जा यारू परवीन? घरवाली का हुक्म है घर चलाने के लिए सामान लाओ हु? और जा रहा हूँ इस लंबी लिस्ट के साथ अरे भैया तुम ही नहीं मैं भी हुक्म बजाने जा रहा हूँ ये देखो मेरे पास भी कितनी लंबी लिस्ट है पता नहीं यार क्या क्या लिखा है मैं तो पागल हो जाऊंगा दुकानदार से सब एक एक चीज गिनते हुए हाँ। जानते हो ये हुक्म हुआ है कि कॉलोनी में जो नई दुकान खुली है सिर्फ उसी से लेना है उस दुकान से हाँ यार उस दुकान से मैडम कहती है सब कुछ शुद्ध है वहाँ और सस्ता भी नहीं यार हमें तो अपनी दुकान से ही लेनी है वहा चीजें महंगी जरूर हैं, लेकिन साफ सुथरी मरना है यार पतने की बात कर हैं उसने बार बार इसी दुकान से सामान लाने को कहा है यहाँ मोहल्ले की सब औरतें इसी दुकान से सामान लाती हैं आज तक कोई शिकायत नहीं हुई ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी लो हमारी तो दुकान आ गई हु? मैं तो इसी दुकान से सारा सौदा खरीदूंगा अरे हाँ यार दुकान तो बड़ी खूबसूरत है सजी हुई है अरे यहीं से ले लेते हैं उसे क्या पता चलेगा यहीं से ले लेते हैं आइए आइए नवीन बाबू आइए। भैया तुम्हें मेरा नाम कैसे मालू कमाल है साहब कॉलोनी में रहने वालों की खबर हमें नहीं होगी तो और किसे होगी आप तो जानते ही हैं हमारी दुकान से ही सारी कॉलोनी वाले सामान खरीदते हैं हर माल बिल्कुल साफ और सस्ता सस्ता सस्ता से ये मतलब नहीं कि कम दाम बल्कि उतने पैसे में जितने ग्राहक दे सके ठीक भर और अगर कहीं आप 300 रुपए का सामान खरीदते हैं तो इस दुकान से आपको कम से कम उसका फायदा जरूर होगा <laughs> आप बोलिए आपको क्या क्या लेना है भाई काफी लंबी लिस्ट है ये लो पढ़ लो <laughs> हाँ ये है, आ, लगता है मैडम ने आज पूरे घर का सामान मंगवा लिया है <laughs> दिया, दिया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं बस कुछ ही देर में रामू सब कुछ पैक करके आपको ला देगा हाँ। आप जब तक ये अखबार पढ़िए है रामू ओ रामू हाँ जी बोलो कौन फंसा? फाइन जोर से ना बोल न हैं? सुन, काफी लंबी लिस्ट है थोड़ा थोड़ा समझ गया न हाँ घबराइए हाँ, नहीं अभी करता हूँ पारे प्यारे <laughs> ये देखिए सेठ जी ये देखिए <laughs> अखबार में एक अच्छी खबर है एक सेठ ने कंबल बांटे और दुकानदार मिलावट करते हुए पकड़ा गया राम राम राम राम कितना बुरा हुआ कितना बुरा हुआ है खाने वाली चीजों में मिलावट है <laughs> वो आप तो नहीं <laughs> क्या क्या कहते हो नवीन बाबू <laughs> भाई यहाँ तो सब साफ सुथरा और शुद्ध है <laughs> ए लो बाबू आपका सारा सामान तैयार हाँ, हाँ तो सेठ साहब हाँ। हाँ। कितने पैसे हुए वो दो सौ नब्बे रुपए है हाँ। हाँ। अगर कहीं और से लेते तो पूरे तीन सौ रुपये होते हाँ। ना दस रुपए की बचत है हाँ। दस रुपए की ये क्या पैकेट्स की जगह खुला समान ले आए चाय बिना पैकेट के और वो भी खुली हुई लिफाफे में है? जरा तो कमाल चाय है जैसे कोई काला छिलका कोई चाय का फ्लेवर नहीं और ये क्या मसाला है कैसा अजीब रंग है ये ये क्या है, है? किस चीज का बुरादा उठा लाए हो सुनो ये चावल देखो हा? ये मोटे से सफेद पत्थर इसमें नजर आ रहे है ना ये ही सब खाने के लिए लाए हो तुम क्या कहती हो ऐसे कैसे हो सकता है ऐसा ही हुआ है जाओ दुकानदार को वापस करके आओ कमाल दुकानदार वह कई धोखाबाज निकला पहले तो साफ सुथरा माल भेजता था आज तक किसी चीज में मिलावट नहीं मिली अच्छा मैंने तुम्हें सामान लेने के लिए भेजा था तो तुम्हें सारा सामान ले आती है हाँ? हाँ, हाँ ये भी काम मुझे ही करना पड़ेगा अभी जाती हूँ मैं उसे दिखाऊंगी बेहद ये बहन जी कई दिनों के बाद नजर आई हैं आप छोड़िए तो। सेठ साहब आप पर तो हमें काफी भरोसा था लेकिन आपने सारा नकली और मिलावटी सामान देकर हमारा विश्वास तोड़ दिया कैसा विश्वास आप क्या कह रही हैं देखिए आज मेरे पति देव आपके यहाँ बड़ी लिस्ट लेकर आए थे काफी सामान था आकर उन्होंने आपसे सारा सामान खरीदा और घर पर पहुँच पता चला की सब नकली और मिलावटी था नहीं ऐसा नहीं हो सकता आज तक कभी भी कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली हमें लेकिन आज तो मिल गयी मेहरबानी करके ये सामान आप वापस कीजिए और पैसे वापस दीजिए मुझे नहीं महंगी ऐसा नहीं हो सकता वैसे भी मैं आपको जानता हूँ लेकिन आपके पतिदेव कब आए और क्या ले गए हमें बिल्कुल पता नहीं देखिए देखिए आप झूठ मत बोलिए क्या क्या आ, आ, आप झूठ बोल रहे हैं हाँ हा, आप सारा सा झूठ बोल रहे हैं देखिये बहन जी आपको हम सचिन बता दे ऐसा कोई भी सामान हमने अभी तक नहीं बेचा अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप जो चाहे करो नहीं मैं जरूर करूंगी आपके खिलाफ मिलावट की शिकायत करूंगी आप क्या समझते हैं आप ऐसे करते रहेंगे रहेंगे? और हम चुप ऐसी आप जाइए। आप हमारे खराब मत कीजिए हाँ। अरे भाई कुमार साहब ये क्या हो रहा था मैडम के साथ झगड़ा अरे भाई साहब इनकी मत पूछो ए? कहती हैं कि सुबह इनके पति देख लिस्ट लेकर आए थे हाँ। और यहाँ से काफी सामान खरीद कर ले गए फिर फिर क्या कहती है कि माँ नकली मिलावटी है तो आपने क्या कहा मैंने कहा बहन जी आपके पति यहाँ आए नहीं थे ये सामान भी हमने नहीं बेचा था ठीक कहा साहब लोग सामान खरीदते कहीं और से और शिकायत करने ऐसी पहुँच जाते हैं कहीं और आ, वैसे काफी नाराज थी कहकर गयी है की क्या म, मैं पुलिस में नकली व मिलावती सामान बेचने वालों की शिकायत करूँगी अरे कुमार साहब आपने गलती की माल ले लेना चाहिए था और पैसे वापिस कर देने चाहिए थे कमाल कर रहे हैं भाई साहब आप भी कमाल की देते हैं जब हमने माल बेचा ही नहीं तो पैसे वापस कहा से कर देंगे अब देखिए अब वक्त आ गया है हम सब दुकानदार को इकट्ठा होकर अपनी यूनियन बना लेनी चाहिए ठीक है ठीक है जब भी कभी वक्त पड़े तो इकट्ठा होकर अपनी आवाज को तो मजबूत बना सकते हैं हम। देखिए आज तक कभी कोई शिकायत नहीं मिली हाँ। आ, पता नहीं कहाँ से माल उठा ले गए थे इनके पति घबराइए नहीं घबराइए नहीं हमने कभी कोई भी काम गलत नहीं किया है अगर पुलिस आती है तो मैं आपके साथ हूँ कुमार साहब अच्छा मैं चलता हूँ बहुत बहुत मेहरबानी अबे रामू अबे रामू मर गए क्या हो गया मालिक अबे देख बस तू दुकान का शटर गिरा दे हाँ अरे कमाल करते हो मालिक दुकानदारी का वक्त है और आप शटर गिराने के लिए कह रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ वही कर वही कर नहीं तो मैं तुझे मैं तुझे भगा दू ठीक है मालिक आप जैसा हुक्म दे।, दे शटर गिरा दे आइए आईये ये देखिये इंस्पेक्टर साहब ये है दुकानदार आइए इंस्पेक्टर साहब नकली और मिलावटी सामान क्यों दिया लाला ये झूठ क्या रही है हमने कोई सामान नहीं बेचा देखिए देखिए आप पुलिस वालों के सामने भी झूठ बोल रहे हैं मेरे पति आपसे ही सारा सामान लेकर गए थे देख भाई तुझे पता है ना कि नकली और मिलावटी सामान खाने से आदमी मर भी सकता है हाँ। तो ऐसा सामान बेचना कानूनी जुर्म है हवलदार पकड़ लो इसको चल में लाला जी। चल था इस दुकान ऐसी नहीं है तो किस दुकान ऐसी लिया था उस दुकान से। अरे उस दुकान से ऐसी हाँ. ओहो तो ये बात है अरे मेरी बताई हुई दुकान से सामान ना खरीद कर तुमने उस दुकान से सामान खरीद लिया चलिए चलिए मैडम बताइए कौन सी दुकान है चलिए चलो जी चलो, चलो। अरे साहब जल्दी आइए अरे मारे गए अरे वो तो हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं अब क्या होगा अब सारा भेद खुल जाएगा मालिक आप ही तो कहते हैं कि भर दे बुरादा मसाले में और कंकड़ पत्थर चावल में आपने तो अपने साथ मुझे भी मरवा दिया अरे अरे वो तो इधर ही आ रहे हैं हरिओम हरिओम प्रभु भाजयो वो दुकानदार भाजये चल में लाला में वही खबर लेंगे तैरी के लिए कैसे आगा बेचा आगा जाता आगा है हवा महल कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे झलकी शुद्ध भंडार लेखिका थी पुष्पा निर्देशक कमल दत्त ये थी आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति अब आज का हवा महल कार्यक्रम सम्पन्न होता है